पॉल रॉबिसन लेखन एलॉइस ग्रीनफील्ड चित्रांकन जॉर्ज फोर्ड भाषांतर पूर्व याज्ञिक कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि पॉल रॉबिसन का जन्म 9 अप्रैल अठारह में हुआ था वे एक पादरी के बेटे थे उन्होंने अपने पिता से लिखे और बोले गए लफ्जों से प्यार करना काले होने पर फख्र करना और जो वे सही मानते हों उसका पक्ष लेना सीखा था उन असूलों ने पॉल को जिंदगी भर राह दिखाई हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में सफलता पाने के बाद पॉल एक गायक और अभिनेता के रूप में भी मशहूर हुए उनकी प्रतिभा और खनकदार आवाज ने दुनिया भर में प्रशंसक जीते देश विदेश में सफर करने के दौरान उन्होंने जो गरीबी और अन्याय देखा उससे वे बेहद विचलित हुए उन्नीस और पचास के दशक में वे इसके खिलाफ बोलने लगे उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया उस जमाने में इस तरह की सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाती थी सो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का दुश्मन माना गया पूरी गरिमा और गत्यात्मकता के साथ खिलाड़ी गायक अभिनेता और नागरिक अधिकारों के सक्रिय कर्मी पॉल हमेशा अपने और अपने उसूलों के प्रति वफादार बने रहे उनके जीवन के इस संशोधित संस्करण से नई पीढ़ी के पाठक इस जुझारू व्यक्तित्व से परिचित हो सकेंगे लेखिका के कलम से पॉल रॉबिसन का नाम 1930 और 40 के दशक में बीते मेरे बचपन की नायाब यादें उभारता है मुझे उनको टेलीविजन पर नहीं बल्कि रेडियो पर गाते सुनना याद है इसलिए क्योंकि तब टेलीविजन था ही नहीं मुझे उनकी आवाज बेहद पसंद थी वो गहरी बहुत ही गहरी थी और उसमें कंपन था ना बहुत अधिक ना बहुत कम बिल्कुल सही मात्रा में वे गाते तो उनका गाया एक एक लफ्ज सच लगता था पॉल रॉबिसन मशहूर थे और कई लोग उनसे बे प्यार करते थे उन्हें पॉल का गायन पसंद था और उनकी अदाकारी भी अपने भाषणों में वे जो कहते उसके भी वे प्रशंसक थे पर 1940 का दशक खत्म हो उसके पहले कुछ लोगों ने पॉल के लिए परेशानियां खड़ी की उनके मंच पर अभिनय करने या गाने पर पाबंदियां लगाई जाने लगी इससे उनके प्रशंसक नाराज हुए पॉल के सामने आई ये बाधाएं भी इस कहानी का अहम हिस्सा है आप पॉल रॉबिसन की हिम्मत और साहस दुनिया भर के लोगों की मदद करने की इच्छा के बारे में भी इस किताब में जानेंगे इस कहानी का ज्यादातर हिस्सा उनके लड़कपन के बारे में है उनके हुनर को पनपाने में परिवार ने ही मदद की थी जब कम उम्र में परिवार ने भारी दुख झेला तब दोस्तों और पड़ोसियों ने उनके परिवार की मदद की पॉल एक ऐसे इंसान बन सके जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकेगी मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे परिचित होना अच्छा लगेगा एलोइस और अब मुख्य कहानी विलियम डी रॉबिसन बचपन में गुलाम थे वे उत्तर कैरोलिना के खेत बागान में बिना मेहनताना पाए ही खटने को मजबूर थे उन्हें गुलामी से नफरत थी इतनी कि की उम्र में ही उन्होंने खतरनाक कदम उठाया वे भाग निकले ये जानते हुए भी कि अगर पकड़े गए तो मालिक चाबुक से पीटेगा या मौत के घाट ही उतार देगा पर विलियम ने आजाद होने का पक्का इरादा कर लिया था वे उत्तर को गए जहां उन्होंने पढ़ाई की और कॉलेज का स्नातक बनने के बाद उन्होंने मारिया लुइसा बस्टील से शादी की वे न्यूजर्सी के प्रिंसटन शहर में विदर स्ट्रीट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी बने प्रिंसटन एक बड़े विश्वविद्यालय के गिर्द बसा एक छोटा सा शहर था यह विश्वविद्यालय सिर्फ गोरों के लिए था शहर में रहने वाले गोरे अक्सर विश्वविद्यालय में अपनी बैठकें और दावतें करने जाया करते थे पर कालों की बैठकें और दावतें करने की जगह थी रेवर रॉबिसन का गिरजा 9 अप्रैल अठारह को रेवरेंड और उनकी पत्नी के सबसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ उन्होंने उसका नाम रखा पॉल लेर रॉबिसन जिस समय पॉल पैदा हुआ रेवरेंड रॉबिसन तिरपन साल के थे उनकी पत्नी बीमार रहती थी और लगभग अंधी भी थी अपने मोटे चश्मों के बावजूद वे साफ देख नहीं पाती थी इन स्थितियों के बावजूद पॉल की माँ पिता बहन और तीनों बड़े भाइयों ने नन्हे शिशु का दिल से स्वागत किया जब पॉल तीन बरस के ही थे कि चर्च के सदस्यों के बीच बहस के कारण उनके पिता को पद से हटा दिया गया रॉबिसन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था पर परिवार को पालने के लिए उन्होंने एक नया तरीका तलाश लिया उन्होंने बैस नामक एक घोड़ी और एक गाड़ी खरीदी प्रिंसटन के बाशिंदे उन्हें अपनी कोयली की भट्टियों से राख उठा ले जाने के लिए पैसे देने लगे पॉल अक्सर बैस और गाड़ी को घर के पिछवाड़े खड़े देखते ताकि पिता राख उलीज सके उनकी बैस से खासी दोस्ती हो गई कभी कभार पॉल का भाई रीव बैस को एक बड़ी बग्घी में जोत सवारियों को उनके ठिकाने पहुंचाने ले जाता इन सवारियों में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के छात्र भी होते रीव को कई बार उनसे भिड़ना पड़ता क्योंकि वे काले लोगों के बारे में फप्तिया कसते थे पॉल अपने भाइयों रीव बिल मैरियन और बेन के प्रशंसक थे वे सब भी अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करते थे रीव ने पॉल को अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया पॉल अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबे चौड़े थे सो उनके भाइयों ने फुटबॉल खेलना सिखाया कई बार रात के खाने के बाद सब बच्चे मिलकर गाते थे पॉल को तब बेहद खुशी होती जब छुट्टियों में बिल कॉलेज से घर आता और पूरा परिवार एक साथ होता जब पॉल छह बरस के हुए परिवार को एक भारी त्रासदी झेलनी पड़ी एक दिन उनकी माँ घर में साफ सफाई कर रही थी जब वे घर को गर्म रखने वाले कोयले के अलाव से टकरा गई उनकी लंबी पोशाक ने आग पकड़ ली और वे जल गई पहले तो नादान पॉल को विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ की सच में मौत हो गई है बाद में माँ की कमी उन्हें बेहद खलने लगी रॉबिसन परिवार के इस कठिन दौर में पास रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों ने छोटे बच्चों का ख्याल रखा वे उन्हें रात का खाना खिलाने बुला लेते और कई कई दिनों तक अपने साथ भी रखते ये मददगार पैसे वाले लोग नहीं थे पर जो कुछ उनके पास था उसे वे बखुशी साझा करते वे इन बच्चों से सच में प्यार करते थे और उन्हें बेहतर महसूस करवाने की हर चंद कोशिश करते थे इस दौरान पॉल अपने पिता के और करीब आते गए वे दोनों साथ साथ चकर्स खेलते और पढ़ते पिता पॉल को कविता पाठ करना भाषण देना सिखाते और स्कूल से मिले गृह कार्य में मदद करते पॉल को स्कूल अच्छा लगता था यह सच है कि शिक्षकों को कभी कभार शैतानी करने के लिए पॉल को सजा देनी पड़ती थी पर अपना गृह कार्य वे हमेशा करते पॉल ने अपने पिता से हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करने का महत्व सीखा और भी कई चीजें पॉल ने अपने पिता को देख सुनकर सीखी जैसे लफ्जों से प्यार करना लिखे और बोले गए लफ्जों से काले समुदाय से होने पर फक्र करना सीखा यह भी कि वो जरूर करना चाहिए जिस पर उन्हें पूरा यकीन हो पत्नी की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद रेवर रॉबिसन फिर से एक गिरजे के पादरी बने यह गिरजा प्रिंसटन के पास वेस्टफील्ड में था इसके बाद वे प्रिंसटन के पास ही समरविल के गिरजे के पादरी भी रहे जब पॉल अपने पिता को गिरजे में प्रवचन देते सुनते उन्हें बड़ा ही फख्र होता वे ये समझने लगे थे कि रेवरन के शब्द गिरजे के सदस्यों के लिए कितने मायने रखते हैं ये भी कि लोगों को न केवल रेवरन का कहा भाता था बल्कि उनकी गहरी मंद्र आवाज और लय भी मुग्ध करती थी पॉल गिरिजे के गायक दल के साथ गाया करते थे उनका पसंदीदा संगीत था ब्लैक स्प्रिचुअल जब अफ्रीका से अगवा कर गुलाम बना कालों का में लाया गया, उन्होंने अपने मूल संगीत समूह में पॉल एकल गीत गाया करते थे वे गाते तो अच्छा थे पर बड़े होने पर गायक बनने का सपना उनका नहीं था स्कूल में ही एक वर्ष उन्होंने नाटक और हिस्सा लिया जो 400 वर्ष पहले विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया नाटक था पॉल ने नाटक के मुख्य पात्र एक अफ्रीकी जनरल का किरदार निभाया पर नाटक के मंचन के पहले वे इस कदर घबराए कि उन्होंने खुद से वादा किया कि वे फिर कभी अभिनय नहीं करेंगे पर कई वर्षों बाद पॉल ओथेलो और दूसरे नाटकों में अपने अभिनय के लिए और अपने गायन के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए पर अपनी किशोरावस्था में वे ये नहीं जानते थे गर्मियों की छुट्टियों में पॉल बेन के साथ रोड आइलैंड में जाते वहां वे अमीरों के लिए बने एक होटल की रसोई में काम करते बेन वहीं वेटर का काम करता था स्कूल में पॉल फुटबॉल बेसबॉल और बास्केटबॉल खेला करते थे वे स्कूल की ट्रैक टीम का हिस्सा थे वाद विवाद क्लब के सदस्य के नाते वे वाद विवाद में हिस्सा लेते इस सब के बावजूद पॉल पढ़ने का समय निकालते पॉल ने उन्नीस में सम्मान यानी ऑनर्स के साथ स्कूली पढ़ाई पूरी की उन्होंने रटगर्स कॉलेज में जो बाद में रटगर्स विश्वविद्यालय बना पढ़ने के लिए चार वर्ष की छात्रवृत्ति भी जीती इसका मतलब था उनकी पढ़ाई पर उन्हें कोई खर्चा नहीं करना था पॉल अब तक खासे लंबे चौड़े हो चुके थे वे शांत स्वभाव के आत्मसम्मानी युवक थे जो कॉलेज की पढ़ाई को ले उत्सुक था रडगर्स में केवल एक ही और काला छात्र था पॉल के हाई स्कूल की ही तरह जहाँ कुछ ही काले छात्र थे हाई स्कूल में पॉल को कुछ गोरे छात्रों और शिक्षकों से परेशानियां हुई थी। यही में भी हुआ। पॉल को ग्ली क्लब में गाने की छूट थी वे कार्यक्रमों के बाद होने वाली दावतों में शिरकत नहीं कर सकते थे ना ही वे ग्ली क्लब के साथ दूसरे शहरों की यात्रा कर सकते थे जब उन्होंने कॉलेज की फुटबॉल टीम से जुड़ने की कोशिश की तो दूसरे खिलाड़ी एक काले खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे अभ्यास और चयन के पहले ही दिन गोरे खिलाड़ी पॉल पर टूट पड़े और उन पर तड़ातड़ मुक्के बरसाए पॉल जब घर लौटे उनका कंधा चोटिल था चेहरे और शरीर पर घाव थे इन चोटों से उबरने के दौरान पॉल को ये सोचने का वक्त मिला कि उन्हें टीम में शामिल होने की कोशिश फिर से करनी चाहिए या नहीं पॉल को पिटना घायल होना पसंद नहीं था पर वे डरपोक भगौड़ा भी नहीं कहलाना चाहते थे पॉल ये समझते थे कि अगर उन्हें टीम में चुन लिया जाता है तो इससे युवा काले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा सो वे पूरे संकल्प के साथ अभ्यास पर लौटे वे जानते थे कि वे खासे कद्दावर और तगड़े हैं साथ ही वे अपनी हाई स्कूल की टीम के सितारा भी रह चुके थे उन्हें भरोसा था कि अगर दूसरे खिलाड़ी नियमों के हिसाब से खेलें तो वे कोच के सामने अपना दमखम साबित कर सकते हैं पहले दौर में पॉल एक खिलाड़ी से भिड़े और उसे बॉल समेत धरती पर पटक दिया इतने में दूसरा दौड़ता हुआ आया उसने अपना पैर उठाया और पॉल के हाथ को कुचल दिया फुटबॉल जूते के नुकीले दांतों से पॉल की उंगलियां चोटिल हो गईं। पॉल को गुस्सा आया इतना जितना पहले कभी नहीं आया था दर्द और खिलाड़ी की ना इंसाफी ने उन्हें आग बबूला कर पगला दिया अगले दौर में उन्होंने हमला करने वाले खिलाड़ी को अपने सिर से ऊपर उठा लिया वे उसे पटकनी दे गिराने ही वाले थे कि कोच दौड़ते हुए पॉल के पास आ गए पॉल तुम टीम में हो कोच ने चीख कर कहा मैं टीम के लिए तुम्हें चुन रहा हूं पॉल ने हमलावर खिलाड़ी को नीचे उतार दिया पॉल का होना टीम की खुशकिस्मती थी, वे जल्द ही सबके चहेते बन गए अखबारों में उस लंबे काले खिलाड़ी के बारे में लिखा जाने लगा अखबार यह बयान करते न थकते कि बॉल ले उनके पास से गुजरने वाले खिलाड़ी को पॉल कैसे रोक लेते थे यह भी कि अपने लंबे हाथों से हवा में उछली बॉल को पॉल कैसे लपक लेते थे और टच डाउन के लिए दौड़ लगाते थे किसी भी रडगर्स के खिलाड़ी के आड़े आने वालों से वे कैसे टकराते थे भीड़ बिग रॉबी को देखने आती और उस भीड़ में लगभग हमेशा ही अपने बेटे को देखने आए रेवर रॉबिसन भी होते थे पॉल और उसके पिता अब भी एक दूसरे के काफी करीब थे जब भी पॉल सप्ताह पर घर आते दोनों घंटों साथ गुजारते पॉल ने तय किया कि वे वकील बनना चाहते हैं जबकि उनके पिता चाहते थे कि वे पादरी बने पर रेवरेंड ये समझ गए कि पॉल बड़े हो रहे हैं और उन्हें खुद फैसले लेने देना चाहिए पॉल जब कॉलेज के तीसरे साल के अंत में थे रेवरेंड रॉबिसन की मृत्यु हो गई जब पॉल को पढ़ाई का अपना आखिरी वर्ष पूरा करने रटगर्स लौटना पड़ा उनका मन भारी था उन्हें ये अफसोस था कि पिता उन्हें स्नातक बनते नहीं देख सकेंगे उन्नीस में स्नातक बनने का दिन भी आया पॉल तब इक्कीस बरस के थे उन्होंने कॉलेज में कई सम्मान जीते उन्हें प्रतिभावान छात्रों के समूह फाइव बेटा में चुना गया वे वाद विवाद वे के चैंपियन रहे सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने गए स्नातक हो रहे छात्रों में सबसे उमदा होने के कारण पॉल को विदाई भाषण देने के लिए चुना गया मंच पर खड़े हो पॉल ने खुद अपने और अपने सहपाठियों की ओर से रडगर्स को अलविदा कहा अगले साल पॉल कोलंबिया विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में पढ़ने न्यूयॉर्क आए पढ़ने के दौरान पैसे कमाने के लिए वे सप्ताहांत पर व्यावसायिक फ़ुटबॉल खेलते थे उनका अधिकतर खाली समय हार्लम में बीता जहाँ रहते थे हार्लम न्यूयॉर्क शहर का वो हिस्सा था जहां काले समुदाय के लोग बहुतायत में रहते और काम करते थे पॉल ने वहाँ के लफायत थिएटर में नाटक देखे वे अपने दोस्तों से मिलते जुलते और दावतें भी करते इन दावतों में सबको पॉल का गाना सुनना पसंद आता था कोई एक दोस्त पियानो बजाता और पॉल स्प्रिचुअल्स गाते ये गीत घर से इतनी दूर अगुआ कर लाए गए गुलामों की व्यथा बखानते गुलाम बच्चों की गुलामी से बच निकलने की आज़ादी की दिशा में ले जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार होने की कथा कहते पॉल की गहरी मोहक आवाज़ सुन कमरे में चुप्पी पसर जाती पॉल की बातचीत करने की आवाज भी उतनी ही गहरी और असरदार थी जितनी उनके गाने की जब हार्लम के यंग मैनस क्रिश्चियन एसोसिएशन वाई ने एक नाटक करने का फैसला किया पॉल के दोस्तों ने उनसे इसमें भाग लेने को कहा पॉल ने एक बार फिर मुख्य पात्र का किरदार निभाया, पर इस बार वे उस तरह घबराए नहीं जितना वे हाईस्कूल में घबराए थे लोगों ने उनके अभिनय की तारीफ की पर पॉल ने इसे खास तवज्जो नहीं दी वे तो वकील बनना चाहते थे तब पॉल के साथ कुछ अद्भुत हुआ एक मित्र ने उनका परिचय एसलैंडा गुड से करवाया जो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में केमिस्ट थी एसलैंडा के दोस्त उन्हें एससी कहा करते थे पॉल और एससी एक दूसरे से प्यार करने लगे 12 अगस्त उन्नीस में दोनों ने शादी कर ली अगले साल पॉल को इंग्लैंड जाने का न्यौता मिला वहाँ की एक थिएटर कंपनी को एक काले अभिनेता की जरूरत थी और किसी व्यक्ति ने जिसने पॉल को अभिनय करने देखा था पॉल का नाम सुझाया था पहली बार तो पॉल अकेले ही इंग्लैंड गए पर बाद में एस भी साथ गईं, दोनों ने वहां के कस्बों और शहरों का सफ़र साथ साथ किया इंग्लैंड में ही पॉल की मुलाकात लॉरेंस ब्राउन से हुई जो ताम्र उनके मित्र बने रहे लॉरेंस ब्राउन पियानोवादक थे उन्हें भी ब्लैक स्परिचुअल संगीत उतना ही पसंद था जितना पॉल को वे केवल उसे पियानो पर बजाते ही नहीं थे बल्कि उन्होंने उसे व्यवस्थित किया उसके स्वर सही किए और कागजों पर उनकी स्वर लिपि दर्ज कर डाली 1923 में पॉल विधि के स्नातक बने उस समय काले वकीलों के लिए काम तलाश पाना खासा मुश्किल था खासकर किसी नए नए वकील के लिए पॉल को जैसे तैसे गोरी विधि फर्म में काम मिला पर वहां के कुछ गोरे सहकर्मियों ने पॉल के साथ काम करने से इनकार कर दिया कुछ सप्ताह बाद ही पॉल ने काम छोड़ दिया अब पॉल बेरोजगार थे पर नाटक निर्माता उन्हें अपने नाटकों में लेना चाहते थे वे उनकी प्रतिभा को जानते थे और अच्छा भुगतान करने को तैयार थे जाहिर है पॉल मंच पर ज़्यादा दिखने लगे कुछ नाटकों में पॉल ने अभिनय करने के साथ गाया भी पॉल ने अभिनय या गायन की औपचारिक शिक्षा कभी नहीं ली थी पर वे ये कल्पना करने की कोशिश करते कि किरदार क्या महसूस करता होगा तब वे उसे अपने अभिनय में उतारते वे नाटक में अपने हिस्से को घंटों तक बार बार पढ़ते तब एकांत में बैठ उस पर मनन करते पॉल संगीत गोष्ठियों में भी भाग लेने लगे 1925 में लॉरेंस ब्राउन न्यूयॉर्क शहर आए दोनों ने मिलकर ब्लैक संगीत की एक गोष्ठी की ऐसी गोष्ठी का विचार तब नया था जिसमें कोई कलाकार स्प्रिचुअल गीतों के साथ दूसरे काले गीत भी गाए बहुत लोगों की इसमें रुचि जगी थिएटर की सारी सीटें भर गई कुछ लोगों को तो पूरे समय खड़े खड़े ही सुनना पड़ा लॉरेंस ब्राउन ने पियानो बजाया और पॉल ने गाया पॉल अपनी आवाज़ कभी तेज तो कभी कोमल करते कभी खुशी से भरी तो कभी गमजदा बनाते वे हर एक स्वर सही सटीक गाना चाहते थे वे चाहते थे कि काला संगीत उनके मन में जो भावनाएं जगाता था उसका एहसास श्रोताओं को भी हो गोष्ठी समाप्त हो जाती पर श्रोता और और सुनना चाहते उनका मन ही नहीं भरता वे चाहते कि गोष्ठी ख़त्म ही ना हो पॉल रॉबिसन इंग्लैंड में प्रदर्शन किए पॉल ने संगीत की रिकॉर्डिंग की कई नाटकों में अभिनय किया और रेडियो पर प्रस्तुतियां दी दो नवंबर उन्नीस सौ सत्ताईस को जब पॉल के बेटे का जन्म हुआ तो उस वक्त भी वे इंग्लैंड में थे पॉल और एससी ने शिशु का नाम पॉल जूनियर रखा बाद में वे सफर करते समय कभी कभी पॉल जूनियर को भी साथ ले जाने लगे पॉल को अलग अलग देशों के लोगों से मिलना उनसे बातचीत करना पसंद था वे उनकी भाषाएं सीखते उनके गीत गाते अफ्रीका से उन्हें खास लगाव था वहां के लोग वहां की भाषाएं उनकी कथा कविताएँ संगीत और कला सबसे लगाव था क्योंकि वे स्वयं काले थे वे खुद को अफ्रीका और उसके लोगों के बेहद करीब महसूस करते थे पॉल जहां भी जाते लोगों का हुजूम उनसे मिलने आता शिक्षक अपने छात्रों को उनकी ओथेलो की प्रस्तुति दिखाने लाते संस्थाएं उनके सम्मान में भोज आयोजित कर उन्हें पुरस्कारों से नवाजती अखबार और पत्रिकाएं उनकी तारीफों के पुल बांटते कहते कि पॉल जिस भी किरदार को निभाते हैं उसके हिसाब से अपनी चाल ढाल और बोलने के अंदाज को बदल लेते हैं उनमें अदाकारी की ऐसी लियाकत है कि वे अपने दर्शकों को खुशी और गम महसूस करवा पाते हैं पर पॉल इस तारीफ का लुत्फ नहीं उठा पाते थे वे जहाँ जाते उन्हें वहाँ के लोगों की समस्याएं नजर आतीं, ये उन्हें दुखी चिंतित तो और नाराज़ करता पॉल ने देखा कि कुछ देश आपस में लड़ते हैं यह भी कि काले समुदाय के लोगों के साथ ना होती है उन्होंने अफ्रीकी मुल्क देखे जिन पर गोरी सरकारों का राज था कई देशों में उन्हें ऐसे लोग मिले जो इतने ग़रीब थे कि रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसते थे पॉल को उनकी मदद किए बिना चैन न था पॉल ने अपने सरोकारों पर बोलना शुरू कर दिया वे अपनी संगीत प्रस्तुति के बाद बोलते वे कालों की आज़ादी उनके लिए बेहतर रोजगार और शांति की बात कहते श्रोता सुनते कई लोग पॉल के विचारों को सुनना चाहते थे पर जाहिर था कि सब नहीं हर एक ये नहीं चाहता था कि पॉल समस्याओं पर बोले पर पॉल जो सही मानते थे उसे कर गुजरना भी जरूरी समझते थे वे अक्सर अपने पिता को याद करते वे उतना ही मजबूत बनना चाहते थे जितने उनके पिता थे साल गुजरते गए पॉल अन्याय पर बोलते रहे और अपने विरोध को अमली जामा भी पहनाते रहे वे उन थिएटरों के सामने तख्तियों के साथ जुलूस निकालते जिनमें कालों को पीछे की सीटों या अलग बालकनियों में बैठाया जाता था वे बेसबॉल टीमों के दफ्तरों के सामने विरोध जुलूस निकालते जो काले खिलाड़ियों को शामिल नहीं करते थे दक्षिण में कालों की हत्याओं का विरोध करने वे अमेरिका के राष्ट्रपति तक से मिले उन्होंने फ्रीडम नामक अखबार का प्रकाशन किया उन्होंने तमाम ऐसे समूहों के गठन में मदद की जो कालों की आज़ादी के लिए जूझते हों उन्होंने पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे पॉल अक्सर कम्युनिस्टों यानि वामपंथियों द्वारा आयोजित विशाल शांति बैठकों में शिरकत करते वामपंथी विचार वाले लोग अमरीकी सरकार से अलग तरह की सरकार में विश्वास करते थे सो कई अमरीकियों को कम्युनिस्ट नापसंद थे उन्हें डर लगता था कि वे अमरीका को भी एक कम्युनिस्ट देश बना डालेंगे 1940 सौ और पचास के दशक में वॉशिंगटन डीसी की कांग्रेस के जो देश के कानून बनाती थी कुछ सदस्य कम्युनिस्टों और उनके दोस्तों को सजा देने लगे सौ वामपंथियों की नौकरियाँ छीन ली उन्हें जेल जाना पड़ा जो लोग चाहते थे कि पॉल रॉबिसन बोलना बंद करें उन्होंने पॉल को भी उनके वामपंथी दोस्त होने की वजह से दंडित किया पॉल को अपनी संगीत गोष्ठियाँ और नाटक करने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया थिएटरों सभागारों रेडियो और टेलीविजन कंपनियों के मालिक उन्हें गाने या अभिनय नहीं करने देते इनमें से कुछ तो उनसे नाराज थे पर कुछ दूसरों को ये डर था कि पॉल का साथ देने पर उन्हें भी सजा दी जाएगी इसलिए कभी कभार पॉल किसी चर्च या बाग में अपना कार्यक्रम करते तब श्रोताओं की भीड़ उमड़ती श्रोता इसके बावजूद आते कि पॉल के दुश्मनों का हमला हो सकता है 1949 की एक दोपहर पॉल ने पिकस्किल न्यूयॉर्क में खुले में संगीत सभा की 25,000 लोग उन्हें सुनने आए एक छोटा सा झुंड उन्हें गाने से रोकने भी हाजिर था पर संगीत गोष्ठी के अंत में कुछ लोगों ने पॉल के गिर्द घेरा बनाया और उन्हें सुरक्षित उनकी कार तक पहुँचा दिया इसके बाद असली हंगामा शुरू हुआ पॉल के श्रोताओं पर हमला हुआ उन्हें लाठियों बल्लमों से पीटा गया जो स्त्री पुरुष और बच्चे बसों से लौट रहे थे उनकी बसों पर ईंटें बोतलें कांच फेंके गए कारों को उलट दिया गया हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया कोई सज़ा नहीं दी गई अगले साल पॉल से कहा गया कि वे दूसरे मुल्कों में सफ़र नहीं कर सकते उनसे कहा गया बोलना बंद करो सिर्फ गाओ पॉल का जवाब था नहीं उन्होंने कहा कि उन्हें सफ़र करने और खुलकर अपने विचार रखने का हक हाँ है वे अपना मामला अदालत ले गए ताकि फैसला वही हो जब तक मामले पर अदालत में सोच विचार चल रहा था पॉल अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते थे पर उनकी आवाज़ पर ऐसी पाबंदी नहीं थी वो जा सकती थी उन्होंने अमेरिका और कैनेडा की सरहद पर कई बार संगीत सभाएँ की उनका मंच सरहद के इस पार अमरीका में होता उनके श्रोता उस पार कैनेडा के किसी बाग में बैठे उनको सुनते एक बार तो इंग्लैंड में तकरीबन हजार श्रोता उस संगीत सभा में थे जहां पॉल मौजूद ही नहीं थे पर उनकी आवाज़ फोन के जरिए एटलांटिक महासागर के पार श्रोताओं ने सुनी इस सभा में उनका समापन गीत था ओल्ड मैन रिवर इस गीत की अंतिम पंक्ति थी कि एक इंसान जीने से थक चुका है पर मौत से डरता है पॉल ने इसे बदल कर गाया मुझे तब तक जूझते जाना है जब तक मेरी मौत न हो पॉल रॉबिसन संघर्ष करते रहे वे सभी इंसानों की आज़ादी के लिए लड़ते रहे सफर करने के छीने गए हक को वापस पाने के लिए उन्हें कई बार अदालत जाना पड़ा आखिरकार उन्नीस में आठ साल तक लगातार कोशिश करने के बाद वे जीते पॉल फिर से यात्रा कर सके आगे आने वाले वर्षों में अमेरिका के लाखों काले खुद को अपनी अफ्रीकी विरासत के करीब महसूस करने लगे उन्होंने अपने हकों के लिए बेहतर रोजगार और भुगतान के लिए कई जुलूस आयोजित किए कई काले गायक और अभिनेता कालों की आज़ादी के पक्ष में बोलने लगे ठीक पॉल की ही तरह उन्नीस में पॉल के सामने स्वास्थ्य समस्याएं आईं, वे हमेशा इतने सेहतमंद नहीं रहते कि सफर कर सकें या प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकें आखिरकार उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा अपने न्यूयॉर्क वाले घर में रहने के लिए लौटने से पहले पॉल और एससी इंग्लैंड रूस और जर्मनी में रहे पॉल ने किताब भी लिखी थी शीर्षक था Here I Stand. ये किताब बचपन और वयस्क होने के दौरान उनकी मान्यताओं पर है उन्होंने इसमें कहा कि मेरे बचपन के वर्षों की शान दरअसल मेरे पिता ही थे अपने पिताही की तरह पॉल रॉबिसन ने भी आजाद रहने का संकल्प किया था उन्होंने कहा था कि हालांकि काले फिलहाल ये नहीं गा सकते शुक्रिया ऊपर वाले कि हम आखिर आज़ाद हैं पर कम से कम इतना तो गा ही सकते हैं शुक्रिया ऊपर वाले हम आगे बढ़ते रहे हैं पॉल रॉबिसन की मृत्यु 23 जनवरी उन्नीस में हुई उपसंहार अप्रैल उन्नीस में पॉल की मृत्यु से करीब तीन वर्ष पहले उनकी 75वीं सालगिरह का जश्न न्यूयॉर्क के कार्निगी हॉल में मनाया गया विशाल श्रोता समूह के सामने करीब 20 जाने माने कलाकारों ने उनके सम्मान में प्रस्तुतियां दी। पर पॉल इतने अस्वस्थ थे वे मौजूद नहीं रह सके पर उनके बेटे पॉल जूनियर ने उनकी जगह शिरकत की वो अपने पिता के उतने ही करीब थे जितना पॉल अपने पिता के पॉल की मृत्यु के बाद उन पर बहुत कुछ लिखा गया नाटक और फिल्में बनी जो उनके जीवन को दर्शाती थीं अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखे गए किताबें लिखी गईं उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें कई सम्मान दिए गए 1995 में यानी रटकर स्टीम के हीरो रहने के 75 साल से भी ज्यादा के बाद उन्हें कॉलेज फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया फरवरी उन्नीस में उन्हें संगीत के लिए ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और उस वर्ष पूरे साल अमेरिका और दुनिया के लोगों ने पॉल रॉबिसन की जन्म शताब्दी मनाई 2004 में डाक सेवा विभाग ने ब्लैक हेरिटेज सीरीज के तहत पॉल रॉबिसन का डाक टिकट जारी किया अपनी बीमारी के दौरान पॉल ने अपने काम के बारे में अपनी भावनाएं साझा की थी हालांकि मेरी बीमारी ने मुझे काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है आप विश्वास करें कि मैं अपने दिल में गाता रहूंगा मैं मरने लगू तब तक संघर्ष करता रहूँगा पॉल रॉबिसन ने एक सार्थक जीवन जिया और उसे गाया भी हमारा सौभाग्य है कि उनकी रिकॉर्डिंग्स के कारण हम आज भी उनकी आवाज़ की ताकत उसका वैभव और उसके सौंदर्य को सुन व महसूस कर सकते हैं